इंद्रिया अर्थ वैराग्यम इंद्रिय के अर्थ शब्द आदि में दिष्ट अधिष्ट भोग में वैराग्यम अनहंकार एवं अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो दर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष का बार बार चिंतन करना ये ज्ञान का साधन है इंद्रिया शब्दीसुदादिष्ट भोगेशुक्स स्वर्ग भावराग्यमें दिष्टादिष्टु अने का रागे अनेक विषय में यदि राग आसक्ति तत्तिबद्ध ज्ञानम उसे प्रतिबद्ध हो जाता है ज्ञान ये प्रतिबंध के राग न उत्प्येत मैं व्याख्यान करते, व्या करते। वैराग्य चाहिए आविर्भूत गर्व अहंकार पी ज्ञान हेतु गर्व प्रकट होता है तो अहंकार उसका अभाव का सदन अहंकार, अहंकार अभाव है बस अहंकार वैराग्यम उतम उपपादयति पद्रिय के अर्थ में वैराग्य कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो जन्म च मृत्युश्चरा चाहखा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानीसु दुखानी। दुखानी। तेसु दुखा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो में जन्मादि दुखान जन्म से लेकर दुख थे प्रत्येकम दोषानुदर्शन प्रत्येक में दोष चिंतन दो करना ठीक है मैं प्रत्येकम दोषानुदर्शन में उत्तम प्रत्येक में दोष देखना तत्र जन्मनि दोषानुदर्शनम विषय जन्म में दोष का अनुदर्शन बार बार चिंतन करना जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्सरणम दोष <coughs> तसे अनुदर्शनम आलोचना गर्भवास गर्भ में रहना जन्म होने के पहले गर्भ में कष्ट होने पर किसको बोलने का कुछ नहीं जो कष्ट वो करना पड़ेगा योनि द्वारा निस्सरण निस्सरण में कष्ट होता है तो माता लोग नहीं कर पाते कहीं अपर करते बड़ा कष्ट होता है और तो फिर बच्चा जो आता है उसको कितने कष्ट होगा उसके तो भी कष्ट है अपरिष्कार जन्म गर्वा में रहता है ये सब में दोष तो अनुदर्शन विचार विचार करना आलोचन करना बार बार तथा मृत्यु दोषानुदर्शन मृत्यु में इस प्रकार है टीका में यथा जन्म दोषानुसंधान तथा मृत्यु दोष सर्व मर्म निकृंतना आलोचना मृत्यु के आलो में बहुत कष्ट होता है सहस्र विचुत अंशन एक साथ करे जैसे कष्ट होता है सब मर्म ग्रंथि स्थान से निकुंतना तो सा, अत्यंत स्वस्थ सबल व्यक्ति भी जो प्राण निकलता है सर इधर उधर होता है सब अं, अंदर से खींचता है मर्म है ग्रंथि इससे निकंतन निकाल कर प्राण निकलता है हाथ पैर इधर उधर करता है विचार करना मृत्यु के समय कितने कष्ट है बहुत कष्ट मृत्यु से, से डरते हैं मृत्यु के नाम से भय लगता है तो बहुत कष्ट है इसका विचार करना चाहिए तथा जन्मनी नि मृत्यु चो दो अनुसंधान बद जैसे जन्म मृत्यु में दोष सिंधन करना जैसे जरा आदि से भी दो अनुसंधान करते हुए जरा में तथा जरा वृद्धावस्था में प्रज्ञा शक्ति तेज निर दोषानुदर्शन परिभूतता प्रज्ञा शक्ति बुद्धिशक्ति नहीं रहती बुद्धि नहीं रहेगी देह में शक्ति हो जाता है। तेजो नहीं ये सब दोष जिंदा करना विस्मरण हो जाएगा चलना फिरना भी कठिन है परिभूतता तिरस्कार कुछ कहेंगे तो, तो सब तिरस्कार करेंगे कोई बात, बात नहीं मानेंगे उपाय नहीं चुप रहना पड़ेगा कोई कुछ कहे तो फिर चुप हो रहना पड़ेगा नहीं तो डांत करेंगे तो फिर चुप हो जाएगा ये तिरस्कार ये जरा जरावस्था में तथा व्याधिशु व्याधि सुधान रोग होने पर कष्ट होता है क्या होता है जिनको कुछ ना कुछ रोग होता है उम्र में तथा तो दुख सु अध्यात्म अतिदैव निमित्ते सु अध्यात्म अधिभूत अतिदैव निमित्त प्रकार तीन प्रकार दुख होता है ठीक है व्याधि सुष से असह्यता रूप से अनुसंधान व्याधि में दोष जिस रोग जिसमें होता है उस समय लगता है कि ये रोग नहीं करे दूसरा कोई होता तो थो थोड़ा अच्छा ये बड़ा कष्ट है सिर दर्द के समय होता है सिर दर्द बहुत कष्ट है और जो कान में दर्द होगा ये तो और है। कभी दांत में जिसका दर्द होता है ये इसको अनुभव करता है जो जिसका दर्द हुआ वो जानता है खाली कौन से नहीं होगा जिसको कष्ट हुआ है वो तो जानता है दांत में दर्द बहुत हो जाए तो ऐसे कष्ट कान में दर्द बहुत दर्द होगा उससे नहीं कर पाएगा इस लगता है की सिर दर्द तो थोड़ा ठीक है तो बहुत कष्ट है इसी प्रकार किसका पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द है तो कोई बात नहीं पेट कष्ट बहुत अधिक है उस समय सब सही होता है दुखे सो त्रिविधि दोष अनुसंधान तीन प्रकार आध्यात्मिक होता है तो शरीर में जो कष्ट होता है और आधि भौतिक होता है मृग पक्षी मनुष्य राग रागर्प इनके जरा जो मनुष्य के द्वारा कष्ट होता है आधि भौतिक आधिदेवी का शीत उष्ण वर्षा विद्युत वायु प्रवाह ये दुख होता है विभिन्न प्रकार दुख होता है अभी अथवा अगर कहते जरा मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखे, दुखे सुषानुदर्शन कहा अथवा दुखानी वो दोष दुख में दोष देखना पहले कहा था दुख ही दोष है दुखानोष दुख दोष तस् जन्मादु पूर्वत अनुसंधान दुखम जन्म दुख मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधि इससे देखना ये सब दुख हिठीका यहादिखा दोस दर्शन उत्तम जन्म से दुख दोष देखने का अभी ते सब दुखाख्य दोस से दर्शन दुख ही दोष है जन्म ही दुख है जरा ही दुख ही दुख है कथम जन्मादीना बाहेन्द्र ग्राहिना तो जन्मादी तो से दिखता है जन्मदिन तो तो तो जन्म तो जरा व्याधि दुख नहीं दुख का कारण दुख निमित्त तो होने से कारण दुख सदी का स्वरूप दुख नहीं जन्म आदि अनुदर्शन फलम दोष दर्शन करने से क्या होगा एवं जन्म आदि से वैराग्य दुख दो बार बार चिंतन करने से जन्म संसार जन्म जरा सब समय में विषय भोग में वैराग्य होता है ठीक है वैराग्य सति आत्म दृष्टि अर्थम करना नाम तदाभिमुख्या प्रवृति रीति वैराग्य फल विषय में वैराग्य होने पर ही आत्म साक्षात्कार करने के लिए करणा नाम तथा आभिमुख्या प्रभुति अभी, अभी आत्मा दर्शन के लिए अभिमुख्य में प्रवृत्ति होंगी तो में में तो शवन, ना ना नहीं तो विषय बाहर इधर उधर इंद्रियो दौड़ती जो बाह्य प्रेम में विषय में प्रवृत्त होते तो न वेदांत सवर्ण न ध्यान न जब कुछ नहीं हो सकता यदि वैराग्य फल करते तथा प्रत्येक आत्मा ने प्रभु करणा नाम आत्मा दर्शन है आत्मा दर्शन आत्म साक्षात्कार करने के लिए सब इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रत्येका विशेष वैराग्य होने पर जन्मादि दुख दोन ये ज्ञान हेतु तो ज्ञान हेतु तो ज्ञान के हेतु में इनको क्यों कहा गया इतना वैराग्य द्वारा हेतु ये ज्ञान का साधन है वैराग्य के द्वारा एवं ज्ञान हेतु ज्ञान मुख्य जन्मादि दुख दुषानुदर्शन जन्म जरा भी अधिक दुख दुषा दर्शन ये ज्ञान वैराग्य के द्वारा ज्ञान के हेतु इसलिए इनको भी ज्ञान कहा गया जन्म ज्ञान से तो अंतरंग में हेतुअत एक अंतरंग हेतु किंचन अशक्तिरन भींग निष्ठा निष्टोपत्तिषु असक्ति ही शक्ति है संग आसक्ति उसका अभाव अशक्ति विषय में प्रीति है अभाविंग अभिस्ंग है विशेष शक्ति पुत्र आदि को दुखी होता मैं दुखी वो मर गया तो मैं मर गया इसमें एकदम तालात में हो जाना अधिक आसक्ति, उसका अभाव किसमें अभिसंग है असक्ति पुत्र धारा गृह पुत्र पत्नी ग्रह आदि इष्ट वस्तु में जो अभिषंग है एक शक्ति है इसमें आसक्ति मात्र प्रीति अभिषंग होता है तदात में तद्रुप में इसका अभाव नित्य समुचित तत्व इष्ट अनिष्ट उपपत्ति और अनिष्ट की उपपत्ति प्राप्ति होने पर हमेशा समुचित है इष्ट प्राप्त होने से हर्ष हो जाता है अनिष्ट प्राप्त से दुख होता है किंतु वो होना चाहिए समान इष्टानिष्ठ प्राप्त होने से प्रार्थिक अनुसार जो प्राप्त होगा उसके लिए कुछ सोचना नहीं अपने ध्यय को प्राप्त करना है वो लक्ष्य वो चिंतन करना यदि इष्ट प्राप्ति से हाल स्वनिश्चय से उद्वेग ये सब होता रहता है तो अपने चिंतन कैसे होगा ये तो इष्टानिष्ठ अपने प्राप्त होगा ही प्रार्थिक अनुसार उसकी उपेक्षा करके प्रार्थक के फल भोगना पड़ेगा अपने स्वरूप चिंतन करना तो नित्य अनुसार समुचित ये भी ज्ञान का साधन है शक्ति ही शक्ति का संघ मात्रम मात्र तथा संघ का निमित्त विषय में प्रीति ये प्रीति उसका अभाव अशक्ति अनका में नशक्ति रेव अभिषंग अभाव तथा से पुनरवृति अशक्ति और अभिसंग का अभाव दोनों बराबर पुनर्ुति होगी ऐसा संक्रमण से अभिसंग उक्ति द्वारा निरसि अभिसंग का अर्थ कथन करके निराश करते अभिसंग शक्ति विशेष है सामान्य शक्ति प्रीत है ये विशेष कैसे विशेष है अनन्यात्म भाव लक्षण अन्यत्म भाव अन्य नहीं मैं ही कैसे टीका पुत्रादु अन्य दिया पुत्रादि तो अन्य है किन्दुअ अन्य दिया अन्यता पुत्रादा अन्य दिया अन्य तो थे अन्य अभिनन्दे तदगते सुखादो पुत्रादि सुखवा तो मे सुखी पुत्र दुखी तो मे दुखी आत्मी तद भावनाख्य शक्ति विशेषमे उदाहरती यथा में यथा अने सुखी ने दुखी अहमे सुखी दुखी वो सुखी हो तो मैं सुखी वो दुखी हो तो मे दुखी जीवती मृतम जीवामी मरसा ये सब उक्त विशेषण आकांक्षा द्वारा विषय महा ये जो अशक्ति और अनाभिंग कहाँ चाहिए कहते कहो इतना पुत्र गृहपत्नी गृह दु गु पुत्र गृह पुत्र दिखाष्व अभी अत्यंत इतु दास वृगा दास वृद्ध जितनी इतवस्तु सर्व अभिषंग प्रीति के अभाव ये साधने उत्तम विशेषण ज्ञानशब्द से उपपत्तिमा असक्त रणवीस में ज्ञान शब्द ज्ञानशब्देषे तत्त्व ज्ञावाज्ञान उच्य ज्ञान का साधना ज्ञान हुआ वहाँवी संग सदा हर्ष विषादशून्यमनमें ज्ञात हर्ष विषादशून्य नर्ष नषाद ये ज्ञान जी निचित समचित तुल्यचितता है तुल्यचित्तता कहा प्राप्त अनिष्ट उपत्त्यम तुल्य चित्तता इष्ट अनिष्ट प्राप्त होने पर अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होंगे उसमें उसमें इष्टानिष्ट प्राप्त हो तुल्य बराबर है टीका में तदेव विभजत इष्ट इष्टोपत्ति नृष्यति न कूप्योपत्तिसु इत्याष है अनिष्ट किसके तस्य ज्ञान तो तो थी। <coughs> तो ज्ञान तो नित्यम नित्य समान थी है जित स साधनातर किंच मयी चयोग मयी चोन भक्ति भक्तिर्यचारिणी विवक्तेश्त विश्व मरतिर जन जनसंसदी मई अन अभ्यचारिणी भक्ति अनन्गेन अनन्य अनन्वना नीम अभ्यचार देश से एकांत शुद्ध देश से जन संसति अरति प्राकृतक मयी च ईश्वरी अनन्य अनन्य अनने टीका में अनन्य योग सं सं संक्षिपतम व्यन अनन योग कहते नान्य भगवतो वासुदेव परवस्ति अस्ति भगवान वासुदेव सैन्य कुछ ही नहीं अतः सव नो गति निश्चिता विचारण बुद्धि वासुदेव गया है वासुदेव वा सैन्य कुछ ही नहीं ये दृढ़ निश्चय हो सव नो हमारी गति हुई है ये निश्चित है अव्य बुद्धि थी रवर बुद्धि ये अन्य योग है ते न भजन अन्य योग है न भजन भजन भक्ति नी व्य विचारण बराबर उतर भगवत स्थैर्य दर्शे थे ऐसे वासु जो सर्व ऐसे दृढ़ निश्चय होने पर भगवान भक्ति होगी और तो भक्त स्थर्य स्थिर अव्य विचारण लगातार ऐसे स्थिर रहे तत्रा भी ज्ञान वो भी ज्ञान से ज्ञान का गया और भक्ति देश से तो संस्कारनवा शेतुद्वीपेतूं तो। शुद्ध विविता तो। स्वभात संस्कार असूच्यादिध्यादि दो प्रकार है स्वभाव अथ संस्कार स्वभाव शुद्ध है, है संस्कार शुद्धिकर के तद स्टिथ देश विविध मधारती दो प्रकारे स्वभाव तो अथवा अपने संस्कार से क्या गया अरण्य नदी पुली न दृहादि विविद अरण्य नदी तट देवा ऐसे शुद्ध स्थान तम सेवितम सिलमस्य इति सेतलम सेवी स्वभावी उत्तर कथम ज्ञान ये ज्ञान विविक्सु ही देश प्रसन्न होता है में। आत्मा भावना विविक्त उपजाती इसलिए आत्मा चिंतन आत्मात्मा निराश करने के लिए देहादि से भिन्न आत्मा ऐसी चिंता होता है अतः विविध तो देश से तो ज्ञान ज्ञान का साधना आदि आत्मा आदि से आदित्य से परमात्मा तत्त्वम पदार्थ परमात्मा के वाक्यार्थ ये सब ऐसे स्थान में होता है नु अति विशेष तो जनसंसद किमित न गि आगे का अति जनसंसद में आया अरिका था रमनम जनसंसदी जना नाम प्राकृतान संसदी संस्कार अभिनीता नाम संसद संबंध ये जनसंसदी में क्या प्राकृत आना जो प्राकृत जन पर जन प्रकृति से जैसे स्वभाव तो ज्ञान है शास्त्र जन संस्कार शून्य संस्कार शून्य नाम जो अभिनीता है इनके संसद में रमन नहीं तो संबंध जनसंसद न संस्कार संस्कार वाल उन्हीं तो उनके संसद में, आ, आ, नहीं। में तो तो आरती नहीं उसमें आवश्यक है तो अरत्य विशेष न अविशेष जो जन संसद सबका क्यों ग्रहण नहीं करते हैं तो उसके लिए कहते है तस्या ज्ञान उपकार जो संस्कार तो जन है विनीत तो है संस्कार शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले उनके बीच में रहना तो आवश्यक ही तसे ज्ञान उपकार के तहत उस ज्ञान का उपकार अतः प्राकृत जन संसदी अरति प्राकृत जन में संसदी आरति होनी चाहिए शास संस्कार ही प्राकृतिक स्वाभाविक प्रभुत्व होने वाले उनमें आरती होनी चाहिए टीका सत्र संघर्ष भेषज मित उपलम्बा उपालंबनी उपलब्धात घ सर्वात्मे येत त्यक् न शक्य स सद्भि स कर्तव्य सत संघो ही भेषजम संग सर्वात्म पूरा संग त्याग करना चाहिए किसमें कहीं संग नहीं देहादे असंग शस्त्र न दृढ़ ये पूरा संग त्याग करके असंग करके रहा आत्म स्वरूप तो ठीक है सचेत्यक्तु त्यक्तु न शक्यते समता जी त्याग नहीं कर सकते स कर्तव्य सत महापुरुष के साथ संग करना चाहिए सन्मार्ग कमियों के, के साथ सतह संग महापुरुष का संग ही औषधे बोह के लिए इसलिए सतह संघ से वे सजम सत्य संग ही वे सजम संघ से साधन मह किंच अध्यात्म ज्ञान निर्थदर्शनम <स्थार्था> एक प्रोक मं यद अध्यात्मज्ञानी अध्यात्मज नि्यस्ती आत्मा आदि विषय ज्ञान अध्यात्म ज्ञान स्थिति का अर्थ प्रयोजन उसका दर्शन तत्व तो ज्ञान का फलती उसका बार बार चिंतन करना तत्व तो ज्ञान का फल मुख्य संसार निवृत्ति आत्यंत निवृति अत्यंत दुख का भाव पर आनंद प्राप्ति उसको प्राप्त होने पर और कोई भी दुख न क्या गुरु ना विचाल स्वरूप में स्थित होने पर अत्यंत दुख विचारिता विचलित नहीं होता है वो स्थिति प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो गया कोई इच्छा नहीं आनंद है देहादि में अहम भूत रहता होने से देहा का धर्म अपने नहीं मान करके वो आनंद रूप रहता है वो जो स्वरूप का चिंतन बार बार करे उसको यदि प्राप्त कर ले और क्या बाकी है और कुछ नहीं प्राप्त करने का सब कुछ हो जाता है तो उसका फल की चिंतन करके बार बार समझे तो उसकी इच्छा होती उसका स्वरूप ठीक नहीं जान करके कोई के विश्वास नहीं करते क्योंकि बहुत से, संसारी के वासना सांसारिक वासना यही करने इच्छा होती तो तत्व ज्ञान का जोर से मुख्य जीते जी जीवन मुक्त होता है सब दुख ऐसी रहित तो हो जाता है सब संसया निवृत्त तो हो जाता है कृतिकृत हो जाता है कुछ करते नहीं वो आनंद रूप में रहता है इसका चिंतन बार बार करना है वो भी ज्ञान साधन तो ये तो ज्ञानमिति प्रोक्तम ये सब जितने अमानित्व से लेकर की तत्व ज्ञान आत्व दर्शन तक ये सब ज्ञान के साधनों से उनको ज्ञान कहा गया अज्ञानम यद अत अन्य इससे विपरीत जो हो जाएगा अज्ञान ज्ञान का विरोधी तो तो अमानित्व का मानित्व अदम्बित्व का विपरीत अदम्बित्व हो जाएगा अमानित्व है ज्ञान और मानित होगा अज्ञान ज्ञान का विरोधी अध्यात्म ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान आत्मा विषय आत्मा परमात्मा देहादेश विलक्षण आत्मा बार बार चिंतन करना अध्यात्म ज्ञान नित्य तस्म नाम ज्ञान साधना पिपाकमित तत्व तत्वर्शन तो तत्व तो क्या है अमानित आदि ज्ञान साधना नाम सो ज्ञान के साधन भावना परिपाक निमित्त ऐसे भावना परिपाक होने पर साधन सो होने पर तत्व ज्ञान होता है तस्वीर तत्व ज्ञान का अर्थ प्रयोजन मुख्य मुख्य क्या है संसार संसार दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंदी का अभिव्यक्ति मुख्य है तस् तत्व ज्ञान अर्थ दस बार बार चिंतन करना तत्व ज्ञान फल आलोचने तो प्रवृति सै तत्व ज्ञान का फल आलोचना चार करे बार बार चिंतन करे तो साधना अनुसार होगी टीका अध्यात्मादान आत्मा विषय आदिश्द अनात्म आत्मा अनात्माद ज्ञान विवेक त्रेव नि बार बार आत्मा विवेक तो है विवेक अनिश्चय ही वाक्यार्थ ज्ञान समर्थ होती आत्मा अनाथ में विवेक करके तुम पद का लक्ष्यार्थ को निश्चय करे पहले हम लक्ष्यार्थ तो निश्चय हो जाए तो वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ होगा और विवेक नहीं है देहादि में हम बुद्धि तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं ब्रह्म हो सकता है परिचय बुद्धि भ्रम के साथ होगा तेसा भावना परिपाकर नाम यत्न साधिता नाम प्रकर्ष पर्यतक तुम ये सब अमानित आदि यत्न पूर्व साधन करे प्रकर्ष होने तक थोड़े थोड़े नहीं लगातार इस निमित्त तत्व ज्ञानम ऐक्य साक्षातकार होता है तत्फल आलोचन उसका फल आलोचना कि अर्थम ऐसा करते प्रवृत्ति होगी प्रवृति ऐसी आदित्यतः तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन अर्थवृत्ति प्रवृति होगी इसीलिए तत्व अर्थ दर्शनम सार्थक ज्ञान से अंतरंग हेतु मुक्त उपस ज्ञान के अंतरंग साधन का उसका उपस्य में उक्त ज्ञान ज्ञान ये सब अंतरंग साधन है अमान शरीर तत्व ज्ञा दर्शन उक्तम ज्ञानमिति इनको ज्ञान कहा गया इति प्रोक्तम ज्ञान का साधन उनसे ज्ञान से अज्ञान यद अन् था अत्या अन्य था यथोकता अन्यता जो करोगे उसे भी अन्यता विपरना विपरीत क्या है अमानित्वर मानित्व और दम्भित्व का दम्भित्व अहिंसा का हिंसा शांति का अक्षांति आर्ज का अनार्जव इत्यादि विपरीत करना मानित्व क्या है अपने गुण कुछ है विद्यमान गुण हो अविद्यमान गुण हो उसे अपने प्रशंसा करना ये मानित्व क्या है ख्याति लाभ और सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने मैं ऐसा करता हूँ करता हूँ उसे लोग प्रशंसा करेंगे ख्याति प्राप्त है ये दम्बा है और दम्भित तो हिंसा शरीर इंद्रिय वाणी के द्वारा किसको कष्ट देना और क्षांति क्षमा होता है कोई विकार नहीं होना क्षांति विकार और क्षमा आया पर उसने पर अपराध प्राप्त हो तो भी चेतन में अविकृत रहना है। ये सब आज जब सरलता उसका अविकार करना वक्र वक्रभाव ये सो ज्ञान का प्रतिबंध इनको भी जानना है भी किसे जानना है परिहरनाय संसार प्रवृत्ति कारण होता ये संसार प्रवृत्ति के कारण है संसार प्रवृत्ति कारण उसका परिहार करना ज्ञान होगा टीका में किमित तत्व ये अज्ञान को जानना क्यों जा रहे थे उसका कहते थे परिहर आय के लिए पत्र तो हेतु तो संसार प्रवृति कारण तस्य प्रवृत्तिर उत्पत्ति ही संसार प्रवृत्ति का संसार की उत्पत्ति तद हेतु है मानित त्याग करना है उनको भी जानना है इसलिए अज्ञान से ज्ञता मानित अज्ञान उसको भी समझना जान के त्याग करना इतना शब्द साधना अधिकार समाप्ति अर्थ साधन प्रारंभ उसको समाप्ति के लिए संसार प्रवृत्ति कारण इति ये साधन समाप्ति के लिए यहाँ तक ज्ञान का साधन ज्ञान शब्द से करके तो तो उत्तर ग्रंथम अवतार ग्रंथ का अवतरण करते हैं भाष्य में ज्ञानेन ज्ञातव्य किम इत्या इसो ज्ञान कहा गया ज्ञान साधना वाणिज्यदी इससे क्या ज्ञान तब ज्ञा क्या है ऐसा आकांक्षा संकावन पर आगे कहते यृतम अश्नुते न न अनाशदुच्येयं तत् प्रवक्षामि प्रवक्षा ज्ञान साधने के द्वारा येय जो ज्ञान जिसका ज्ञान होना चाहिए ज्ञा है तत् प्रकर्षण रख्या अच्छी तरह से बताऊंगा क्या उसका फल है यश ज्ञात अमृत मत जिसको जानने पर अमृतत्व को प्राप्त करता है आत्मज्ञान से फल बता दिया फल से अभिमुख होने के लिए और क्या है अनादिमत अनादिमत जिसके आदि नहीं है अनाधिमत तो कौन है अनादि मतलब माया भी अनादि छे अनादिण परम ब्रह्म परम ब्रह्म तो परम ब्रह्म तो, तो क्या है क्या स्वरूप उसका न सत न असत उसे वो सत नहीं और असत भी नहीं सत्य आनंद ब्रह्म सदैव समिति मगर अस्थितियों सत कहा गया यहाँ कहते न सत ये सत का अर्थ जो इंद्रिय ग्राह्य विषय होता है अस्थि से बुद्धि होती उसको सत कहते ऐसे ज्ञान का विषय होता सत कहेंगे ऐसा नहीं होने से उसको सत नहीं कहा जाता है और जो नास्ति है तो उसको असत कहते ये असत नहीं ये सत नहीं असत नहीं स्थूल और सूक्ष्म को कहीं सत असत कहते ये निष्दाह और सत्य आनंद में सदरूप है वो अलग है सरूप तो सत्य असत नहीं असत्य की व्यावृति के लिए सत्यहा में टीका अमानित्विम ज्ञानत्म आक्षीपति अभी फिर अमानित्व को ज्ञान कैसे कहा गया ननु यमानदे यमानदि यम आदि से हुए न तेरह ज्ञान थे वो तो गेह का ज्ञान, ज्ञान साधन नहीं उनके द्वारा ज्ञ कैसे ज्ञान होगा अमानित्व आदि किधर द्वारा ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है टीका मी वस्तु वस्तु का परिचे प्रकाशक है प्रकाशक नहीं होते ठीक है परिच्छेद ज्ञानत्व ज्ञान परिचेदत्व ये अनुन्यास प्रत्यय और कहते परिच्छेद इसे ज्ञान अज्ञान ज्ञान होने के कारण परिचेद ये तो अनुन्यास हो गया इसलिए कहते पूर्व विषय कहते हैं सर्वत्र ज्ञान तदेव तस्वीर परिचेद क्या होता है जिस विषय का ज्ञान हुआ घट विषय का ज्ञान हुआ तो तदेव ज्ञानम तस्व से तट का परिचेदक होगा घट विषय का ज्ञान हुआ तो वो किसका प्रकाश होगा घट का प्रकाश होगा वही घट ज्ञान ही का प्रकाश होगा अन्य ज्ञान ही ये सर्वत्र ऐसा है ज्ञान जिस विषय का ज्ञान होता है तदेव तत्पर ज्ञान लेना ज्ञान ही तस्य ज्ञेयस्य तक दिखता है विषय ज्ञान तो घट का प्रकाश ठीक है सार्थ से व्यान परिचेदे थी ज्ञान अपने अर्थ का परिच्छेद प्रकाश होता है अपने अर्थ का विषय का इसको विपरीत तक अगर स्पष्ट करते नहीं अन्य विषय न ज्ञान है ना अन्य उपलब्ध थे अन्य विषय का ज्ञान घट विषय ज्ञान उसे पट प्रकाश होगा ऐसा तो नहीं होता है घट विषय ज्ञान से घटेगी उपलब्ध थी तो नहीं दृष्टान्त देते यथा घट विषय न ज्ञान है ना अग्नि घट विषय का ज्ञान उसे अग्नि का ज्ञान प्रकाश नहीं होता है ये प्रश्न आक्षेप हुआ तो यह मानित ज्ञान कैसे होगा वो किसी वस्तु का परिचे तो तो क्या नहीं अमानित ज्ञान आक्षेपत्म प्रति की ज्ञानत् आक्षेप किया गया उसका निरास करता है सिद्धांति नहीं सद तत्व तो हे हेतु तो स्मार्ट पहले हेतु कहा था स्मरण दिलाता है सिद्धांति ज्ञान निमित्व ज्ञान उच्चतम पहले उन्होंने कहा ज्ञान का निमित्त उनसे ज्ञान कहा गया दे ज्ञान सहकारी कारण तो अच्छा ज्ञान सहकारी कारण ये ज्ञान है जिस ज्ञान के बाद अवगत साक्षात्कार होता है वो तो साक्षात्कार फल जिसका उसी ज्ञान का सहकारि साधन है परोक्ष ज्ञान ये ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद उसके सहकारी कारण कोई नहीं परोक्ष ज्ञान का यहाँ जो ज्ञान शब्द था परोक्ष ज्ञान का सहकारि कारण है सहकारी तो, कारण होते हैं अमानित तो सब होने पर अपोक्ष होगा पहले परोक्ष ज्ञान हुआ अमानित होगा तो हो साक्षात्कार होगा इसलिए ज्ञान के कारण होने से उनको भी ज्ञान से कहा गया ठीक है अमानित्व तो आदि नाम ज्ञानत्व तो मुक्त ज्ञातव्यम अवतार अमानित्व तो आदि ज्ञान कहा गया ज्ञान साधन अभी ज्ञातव्य का अवतरण करते ज्ञातव्यम यवक्षा जो ज्ञान है उसका मैं कहूँगा प्रवख्या प्रकर्ष ने बख्या प्रकर्ष क्या है यथावत ठीक ठीक कहूंगा ठीक है प्रश्न द्वारा ज्ञ प्रवचन से फल मुक्त प्ररोचन तेन श्रोतुर आभिमुख्यम आदयित प्ररोचन फलौती परम अनंतर वाक्य प्रश्न के द्वारा ज्ञ प्रवचन से फल प्रश्न करेंगे उसका क्या फल है तो ज्ञान प्रवचन का फल कथन करेंगे फल कथन करके होता है, फल कथन से रुचि होगी ये फलस चाहिए वो फल हमको मिले अभिमुख आप फल मालूम हो कुछ का तो सुनने चाहिएगा जब फल नहीं कोई कुछ को कहता तो कोई उपेक्षा करते सुनते नहीं अभिमुख आपात संपादन करने के लिए प्ररोचन फलोक्ति परम प्ररोन ही फल जिसका ऐसे उत्तर कथन पर का आगे वाक्य है इतिहास किम फलन तद योचन श्रोतुर अभिमुखी करना है आह किम फलन तथ ये प्रवचन का क्या फल है ऐसा इति प्ररोचन श्रोतर अभिमुखी करना है प्रवोचन रुचि उत्पादन करके श्रोता को अभिमुख करने के लिए कहते भगवान यज्ञ ज्ञात तो अमृतमस सुनते यज्ञ कहते गेह को जानने पर अमृतम का अमृतत्म अस्मृत मुख्य को प्राप्त करता है ना पुनर्दी अमृत होता है मरता नहीं गेह वस्तु का आदि रस्य अस्तित्व आदिमत जिसका आदि है उसको आदिमत कहेंगे न आधिमत अनाधिमत <laughs> मैं आदि आदि आदि क्या है आदिमराहृत्यम अवैयाकृत अस्त मी तो आदिमत नहीं उगनादी अथ विशेष दर्शय का भोग्याम विश्वस्थि पर भोग्य के पिछा इसलिए कहते परम कौन परम ब्रह्म अनादि इति एकं पदं मत परमिति पर चाहमति पद छेदात न इति पुनर कोई कोई कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म श्लोक में है अनादि अलग पद है और मत, मत परम अलग पद है अनादि अलग पर और मत परम अलग पद ऐसे से प्रदि कोई करते हैं क्योंकि आदि स्थिति आदिमत न आदिमत अनादिमत का हो गया जिसकी आदि नहीं है उसको अनादिमत कहा जिसकी आदि नहीं उसको तो अनादिक हो जाएगा अनादिकर्थ प्राप्त हो जाएगा तो फिर अनाधिमत कर मक्तु प्रत्योग किया जरूरत है पुनर उत्पति अविद्यमान आदि से सहनादि जिसके आदि नहीं उत्पत्ति वो अनादि तो आदि आदिमत न आदिमत अनादिमत तो अनादि ये अनादिंग पुनौत भाष्य में के अत्र केचित अनादि मतपरम इस पदम चिंतनती अनादि भिन्न पद मतपरम भिन्न पद इसे पद सिद्ध करते ऐसा क्यों करते टीका में एक पद तो संभव है किमिति पद अनादिथ एक पद हो सकता है अनादि अलग मत परम क्यों है इत्या बहुगृहिना उक्त अर्थ है मतुप अनर्थ क्यों अनिष्टम चाहती बहुगृह के, बहु के द्वारा जो अर्थ प्राप्त हो गया अविद्यमान आदि अनादि हो गया फिर उसके अनादि क्या मतुप करेंगे तो अनर्थ होता है अनर्थ अनिष्टम से इसलिए अनादि अलग पद मत परम अलग पद है टीका में आदि यो ये बहुगृणा उत्तुअर्थ अविद्यमान आदि आदि ना अनादि हो गया इसके द्वारा जो अर्थ कहा गया है तस्मिन आदिमत्व निषेध है न मति अनादि तो यह अर्थ होगा नास्तिक महत्व अर्थवत्तन महत्व का कोई अर्थ नहीं अनादिश्द से अर्थ हो जाए तो, तो अनादिमत करने की क्या जरूरत है इस महत्व अनर्थ के मत मत अन्य होता है जो कोई शब्द अथवा अनर्थ थो तो नहीं होना चाहे अनिष्ट है ऐसे मान करके पदम चिंतन कुछ लोग पद करते अनादि अलग पदे मत परम अलग पदे पूर्व न आदि नास्ती अनादिता मत परम इत्युच्च माने अनादि अलग पद हो गया आदि रस नास्ती थे अनादि और फिर मत परम कहे तो क्या अर्थ होता है को अर्थ सी आसंख्या जो दर्शे थी विशेष अर्थ भी दिखाते क्या कहते व्याख्यान से समक पर पर वासुदेव वासुदेव वासुदेव व्याख्या पराशक्ति पराशक्ति परा परा, परा, परा, परा परा व्याख्यानस्य न पुनरुच्चि कभी तो व्याख्यान ठीक नहीं इसे पुनरवृत्ति का समाधान नहीं सत्यम एवं अपन स्याद अर्थ से आप जैसे कहते तो अनादि अलग पदे मत पर अलग पदे अहम् पर अहम हे वासुदेव पर हे परसुत ऐसा कहेंगे तो ये अर्थ यदि संभव है तो पुनवृत्ति नहीं होगी पुनर्वृति अर्थ से संभवती न अर्थ संभव यहाँ तो ब्रह्म को न सत्य नाशद उचित कह करके सर्व विशेष प्रतिशत नहीं इसी तत्वार्थ ब्रह्म का ज्ञान कराना सब विशेष निषेध करके न न सत्य नाशद उचित जब का निषेध करना है ठीक टीका में अर्थासर्थित थे ब्रह्म सर्व विशेष प्रतिषेत करना है तथा तो विशिष्ट शक्ति मत क्यों नो अर्थ संभव है सब विशेष निषेध करो किंतु विशिष्ट शक्ति उसमें पराशक्ति परमात्मा कहते विशिष्ट शक्ति मतव प्रदर्शनम विशेष प्रतिषेध विप्रतिशित आख्या पराशक्ति ब्राह्मण तत्मत्वरम ब्रह्म में पराशक्ति तो पराशक्ति उसमें प्रतिपादन करना और विशेष का प्रतिषेध करना ये विरुद्ध होता है विशिष्ट शक्ति मतव दिखाना और विशेष प्रतिषेध विरुद्ध होता है तथापि मत्तुपो बहुगृणा तुल्य अर्थ से कथम न, न तो मत् प्रत्य और बहुगरी समान अर्थ कौन से नहीं होगा ऐसा संक्रांत से कहते मतुपो मत्तुपो समान अर्थ तो भी समान अर्थ मतु नहीं करने पर भी बहुगुरी से हो सकता है फिर प्रयोग श्लोक पूर्ण अर्थ ये अनाधिमत परम ब्रह्म जो अनादि परम ब्रह्म से हो जाएगा किन्तु अनाधिमत श्लोक के लिए कहा गया है कोई अधिक नहीं अनामतगा तो अना में अनादिमत परम ब्रह्म इत्यत्र पक्षातर प्रतिष्क्षिप्य कोई व्याख्यान करते निराकरण करके स्वक्ष सामर्थित स्वक्ष हो गया अनादिमत एक पदे परम अलग पद पर अनामतारे अना आदि आदिमत नो ब्रह्म कार्यकारणात्मक प्राप्त उक्ता अनुवाद ज़रा न सत इत्यादि बता रही थी वो सत्य नहीं असत्य नहीं सत्य कार्य असत्य कारण कार्य नहीं कारण भी नहीं ब्रह्म कारण भी नहीं कारण तो तो शुद्ध चैतन्य है जिसके ज्ञान से मुख्य है वो कारण भी नहीं है सत्य कार्य असत्य कारण कार्य कारण दोनों कहानी कर दिया न सत इत्यादि अमृत भाष्य में अमृत तत्व फल मया उच्यतेमुखी कृत्या जो गेह ब्रह्म में कहता हूँ उसका फल है अमृतत्व अमृतत्व फलम यश्य प्ररोन से श्रोता जो अभिमुख होता है अभिमुख कृत्या अभिमुख करके कहते न सत तेयमित उच्चतें नोत नहीं कहते असत नहीं कहते ठीक थी। तो है मैं सत कार्यम कार्यो को सत्यो कहते अभिव्यक्त नाम रूप नाम रूप अभिव्यक्त असत कारण तद नाम रूप अभिवतनी असत शब्दी अत्यंत असत नहीं ज्ञ प्रवच प्रवचन अनिर्वाच्य विषय प्रक्रम प्रतिकूल करते हैत नहीं असत नहीं, नहीं, नहीं। माया को कहते अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य विषय के प्रवचन तो प्रक्रम उपक्रम का विरुद्ध हुआ ब्रह्म ज्ञान तो माया ज्ञान से नहीं होता है अनिर्वाच्य का विषय अनिर्वाच्य विषय के कथन करते शंका करते नन मोहता परिकर बधेना बड़े प्रयत्न किया परिकर बधेना कमर बद करके का परिकर बंधे न कंठ रण बड़ा जोर से कहा गेम प्रवक्मी बड़े जोर से कहा करके अनु रूप उतना सतुच नहीं और असत नहीं गेम ब्रह्म कहूंगा बड़े कंठ से क्या तो सत नहीं।, नहीं ये सत्य तो प्रतिज्ञा के अनुकूल नहीं हुआ अच्छे ठीक निर्विशेष वस्तु तो निर्विशेष वस्तु तद विषय प्रवचन करना चाहिए प्रक्रम के इति इतर मिद्धांतिकता न अनुरूप में उक्तम जो कहा गया है अनुरूप योग्य ठीक है कैसे योग्य है आगे प्रश्न अनिर्वाच्य न सतनाशी उच्च माने कथम इतम अनुरूपमती पूछते पूरा पिछले क्या है सत नहीं असत्त नहीं तो अनिर्वाच्य हो गया तो ब्रह्मा विषय कैसे हुआ कथम एक अनु क्या उत्तर देते है उत्तर आगे देते हैं ओम ओण मित्र सं क्षण हिंदू